उपस्थित महानुभाव सत्संग प्रेमी माताओं बहनों और भाई मानव जीवन का चित्र हम देख रहे हैं इस उद्देश्य से कि कैसे इसको सफल बनाया जाए कैसे इसको पूर्ण किया जाए कैसे इसको सार्थक किया जाए इस दृष्टि से हम लोग अपने जीवन का चित्र देख रहे हैं अब तक जो कुछ हमने संतवाणी में सुना है सदग्रंथों में पढ़ा है जीवन का अध्ययन किया है उससे कुछ बातें आपके लिए स्वतः ही स्पष्ट हैं उन पर विचार करें। हम लोगों के व्यक्तित्व में विश्वास करने का एक स्वाभाविक गुण है विचार करने की शक्ति तो है ही और कुछ न कुछ कार्य करने की शक्ति भी है साथ ही प्रेम भाव विश्वास श्रद्धा यह भी एक अनिवार्य तत्व है मनुष्य के व्यक्तित्व के गठन में आज के आधुनिक मनोविज्ञान वेता भी इस बात को मानते है कि क्रिया शक्ति और विचार शक्ति के साथ भाव शक्ति की भी अनिवार्यता है मनुष्य के व्यक्तित्व में शक्ति है हम लोगों के पास और उसी आधार पर खाने पीने सोने और शरीर को सुरक्षित रखने के साथ साथ प्रेम भाव के विस्तार की भी हम लोगो ने आवश्यकता महसूस किया है और उसके आधार पर बहुत से व्यवहार भी हमारे होते हैं बहुत से संबंध भी माने जाते हैं मित्र मंडली भी बनाई जाती है अनेक ऐसी सांस्कृतिक गोष्ठिया हैं अपनी संस्कृति में जो केवल मनुष्य के स्वार्थ भाव को मिटा करके प्रेम भाव के विस्तार करने का इंतजाम करती हैं। अभी इस पर देखिए साधक होकर सत्संगी होकर हम लोग विचार करें तो विचार करके देखने से यह स्पष्ट होता है कि दृश्य जगत में जितनी भी वस्तुएं और जितने भी व्यक्ति हमारे संपर्क में आए जिनसे हमने संबंध माना और विश्वास किया वह मेरा संबंध मानना और मेरा विश्वास करना सफल नहीं हुआ सार्थक सिद्ध नहीं हुआ बड़ा घनिष्ट संबंध माना जाता है मनुष्य के जीवन में माता पिता और संतान का संबंध पति पत्नी का संबंध वह भी हमने माना उनमें भी विश्वास किया और वह विश्वास वह संबंध मेरा हमेशा के लिए निभ नहीं सका ठीक है एक और यह बात है कि भाई विश्वास करने का स्वभाव मनुष्य का है इसलिए वह विश्वास तो करेगा ही कहीं न कहीं तो जब देखे हुए दृश्य जगत में मेरा विश्वास सफल नहीं हुआ अब जिज्ञासा जागृत हुई कि किस में विश्वास करें कौन विश्वसनीय है किसके साथ मेरा सदा के लिए मिल सकता है संत जनों ने अनुभवी जनों ने कह करके सुना दिया हमारे ऋषियों मनीषियों ने जीवन की शोध की और सब ग्रंथों में लिख करके रख दिया यह कहा गया कि भाई बिना देखा हुआ बिना जाना हुआ जो सर्व का आधार है उस परमात्मा में विश्वास करो यह बात तो आज पहली बार आप सुन रहे हैं कि इससे पहले भी सुन चुके हैं जी सुन चुके हैं एक बार नहीं अनेक बार सुना हुआ है हम लोगों का और दृश्य जगत में विश्वास करने का परिणाम जो है वह किसी के कहने सुनने से जानने में आया कि अपने जीवन का अनुभव है जी अनुभव है जहाँ जहाँ विश्वास किया सबको सुरक्षित रख न सके आज भी जहाँ जहाँ विश्वास कर रहे हैं संबंध मान रहे हैं उनके बारे में भी आपको कोई सिक्योरिटी नहीं है कि निभेगा हमेशा के लिए ठीक है जी यह क्षेत्र ही ऐसा है जिसमें निश्चिंतता नहीं आ सकती निस्संदेहता नहीं आ सकती सदा के लिए आधार नहीं मिल सकता ऐसा है और यह फीलिंग जो है कि मनुष्य भीतर भीतर से निराधार सा अनुभव करने लगता है संसार में रहते रहते जहाँ जहाँ विश्वास किया सब फलीभूत नहीं हुआ जहाँ जहाँ संबंध माना सबका निर्वाह नहीं हुआ तो उसमें विवेक का प्रकाश है जिसके द्वारा उसको दिखाई देने लगता है कि क्या बताएं, यह सब विश्वसनीय है ही नहीं ऐसा उसको पता चल जाता है और केवल हमें लोगों को पता चलता हो केवल भारतवासियों को पता चलता हो केवल किसी खास देश और युग के लोगों को पता चलता हो ऐसी बात नहीं है यह मानव मात्र की विशेषता है उसकी अपनी विशेषता है ए, कि वह दृश्य जगत में संबंध भी मानता है दृश्य जगत में विश्वास भी करता है और थोड़े ही समय में उसको पता चल जाता है कि भाई जहाँ जहाँ मैंने विश्वास किया जिससे जिससे संबंध माना वह सब डिपेंडेबल नहीं है निर्भर रहने के लायक नहीं है आश्रय लेने के लायक नहीं है इसका पता चल जाता है अपने लोगों को भी पता चल जाता है और मैंने श्री महाराज जी के पास आए हुए विदेश का एक पत्र पढ़ा था तो विदेश से भी एक घोर भौतिकवादी और एक बड़ा ही कर्मठ वैज्ञानिक कार्यकर्ता ने पत्र लिखा था तो उसने भी लिखा था कि हमने जो कुछ किया और जो कुछ पाया सब हवा में डोबता हुआ मुझे दिख रहा है आवर फाइंडिंग्स आर बेसलेस हैंगिंग इन एयर ऐसा उसने लिखा हमने जो कुछ किया जो कुछ पाया सब हवा में डोल रहा है सब बेस है निराधार है इसलिए मैं भारतवर्ष में संतों के पास आना चाहता हूँ भारतीय संतों के पास कुछ ठोस हो तो मुझे मिल जाए यह उसने लिखा आई वॉन्ट समथिंग सॉलिड आई वॉन्ट समथिंग मोर डिपेंडेबल यह मनुष्य की विशेषता है उसको किसी ने परमात्मा की भक्ति की चर्चा नहीं सुनाई थी प्रहलाद जी की कथा नहीं सुनाई थी मीरा जी की कथा नहीं सुनाई थी लेकिन वह एक मनुष्य है मनुष्य में यह एक विशेषता है कि वह स्थूल दृष्टि से देह बुद्धि लेकर जगत की ओर देखता है उस पर आकर्षित होता है उसमें विश्वास करता है और विश्वास जब उसका निभता नहीं है संबंध जब उसका टूटता है तो उसे साफ इस बात का पता चल जाता है कि यह सब विश्वसनीय नहीं है यह सब संबंध मानने के लायक नहीं है इसमें स्टेबिलिटी नहीं है यह रुकेगा नहीं यह टिकेगा नहीं यह मेरा साथ नहीं देगा इस बात का पता मनुष्य को चल जाता है चाहे वह किसी युग का रहने वाला हो चाहे वह किसी देश का रहने वाला हो और चाहे किसी मजहब सम्प्रदाय का मानने वाला हो इन बातों से उसके इस मौलिक प्रकाश पर कोई फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाता है और भाई हम लोगों पर तो कुछ ज्यादा जिम्मेदारी है क्योंकि हम लोगों ने माता पिता प्रकृति सरकार परमात्मा सबका सहयोग लेकर के बैठ करके यहाँ जीवन पर विचार करना पसंद किया है अपने को सत्संगी कहा है और सब लोगों ने मिल कर के हमारी सहायता की है सब ने मिल हमारी सहायता की है किस बात के लिए इस बात के लिए कि अच्छा आ जाओ आओ तुमको रहने के लिए जगह भी देंगे बीमार हो गए तो दवा का भी इंतजाम कर देंगे सब इंतजाम कर देंगे आओ बैठो सत्संग करो कहा गया है की नहीं कहा गया है सबने मिलकर सहायता की अनेकों महापुरुषों का संकल्प इस क्षेत्र को बनाने में काम कर रहा है जहाँ भी जाकर देखो इन बड़े बड़े महात्माओं महापुरुषों का यह शुभ संकल्प कि संसार में भटकता हुआ मनुष्य आकर के बैठे सत्संग करे उसको सुविधाएं मिले उसको प्रकाश मिले इन लोगों के इन महात्माओं की कर्मठता इन महात्माओं की सद्भावना इन महात्माओं की सूक्ष्म शक्तियाँ इस पूरे सत्संग क्षेत्र में काम कर रही हैं। तो मैं आपको याद दिलाती हूँ मैं जब आती हूँ तो स्वयं को भी याद दिलाती हूँ कि हम लोग आते हैं सहूलियत से यहाँ बैठते हैं धीरेज से बातें करते हैं इसका अर्थ यह है कि प्रकृति परमात्मा संत महात्मा सरकार समाज सबका सहयोग हम ले रहे हैं परिवार के लोगों ने भी आपको फुर्सत दी है कि अच्छा भाई सत्संग करना चाहते हो तो जाओ बैठो और करो इसका अर्थ यह है कि हम लोगों पर एक बड़ा दायित्व भी है क्या दायित्व है दायित्व यह है कि जीवन दाता जन्म दाता मैं विश्वास करने की सामर्थ्य देकर दुनिया में भेजा और संसार की बदलती हुई परिस्थितियों का प्रभाव ग्रहण करने के लायक विवेक का प्रकाश भी दे करके भेजा और उसके द्वारा अब तक के जीवन में हमने देख लिया कि दृश्य जगत की प्रत्येक आकृति में निरंतर परिवर्तन हो रहा है कुछ भी उसमें विश्वसनीय नहीं है कुछ भी उसमें सेफ सिक्योर नहीं है सब बदल रहा है सब बदल रहा है इसको देखा अनुभव किया और अपने को चाहिए अचल आधार जो कभी बदले नहीं कभी मिटे नहीं कभी छूटे नहीं जिसमें मैं विश्वास करूं तो वह विश्वास का चंद्र मेरा अचल हो अविनाशी हो अनंत माधुर्यवान हो सदा के लिए न, मेरे माने हुए विश्वास को निभा दे ऐसा केंद्र आपको चाहिए जैसे बिचारा डॉक्टर बॉस ने पत्र लिखकर पूछा आई वॉन्ट समथिंग सॉलिड तो उसको समथिंग सॉलिड चाहिए था ऐसे ही हम लोगों को विश्वास करने के लिए और संबंध मांगने के लिए एक अचल आधार चाहिए कि जिसमें विश्वास करो तो वह कभी फेल ना हो और जिससे संबंध मानो तो उसका कभी वियोग ना हो अब आज इन महापुरुषों के संकल्प से अभिषिक्त इस धरती पर बैठकर अपना और आपका दायित्व तो मैं याद दिला रही हूँ सोच करके देखो तो ग्रंथों में भी पढ़ लिया संतों से भी सुन लिया अपने जीवन में भी देख लिया तो इन सारी बातों का प्रभाव आज तक अपने पर कितना हुआ है देखिए जो विश्वसनीय नहीं है उसमें से हम लोगों ने अपना विश्वास उठा लिया है क्या सोचते जाओ अब दूसरी ओर देखो अनंत परमात्मा में जिन्होंने विश्वास किया जिन्होंने उनसे संबंध माना वे सदा सदा के लिए निर्भय हो गए निश्चिंत हो गए उनको कोई भय नहीं रहा कोई चिंता नहीं रही कोई अभाव नहीं रहा उन्होंने डंके की चोट दुनिया को कह करके घोषित करके सुना दिया कि भाई वे ही एक अचल आधार हैं, वे ही विश्वास करने के लायक हैं, वे ही संबंध मानने के लायक हैं। अगर तुम जीवन को रस से भरपूर करना चाहते हो तो उस रस स्वरूप परमात्मा में विश्वास करो और संबंध मानू ऐसा संतो ने कह कर सुनाया हम लोगों ने सुना तो इधर का सारा सहारा डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है 50 प्रतिशत काम हम लोगों का दुनिया ने कर ही दिया संसार ने अपने स्वरूप का दर्शन करा के आधा काम तो हम लोगों का पूरा करा ही दिया है अब केवल इतना हिस्सा रह गया है कि बिना विश्वास के रह नहीं सकते और विश्वसनीय केवल एक ही है जिसका नाश नहीं होता है अपना संबंधी मानने के लायक केवल एक ही है जो सदा के लिए मेरा संबंध निभा देने में समर्थ है तो उसी को अपना मानो उसी में विश्वास करो यही सफलता का आधार है अब अपने लोगों की दशा देखिए अपनी दशा मैं देख रही हूँ आप भाई बहन अपनी अपनी दशा देखिए वैष्णव मत के अनुसार ईश्वरीय संबंध की दीक्षा लिए हुए कुछ समय निकल गया हम लोगों में से बहुतों ने विधि विधान से कायदे से वैष्णव मत के अनुसार ईश्वरीय संबंध की दीक्षा ली होगी और कुछ लोगों ने विधि विधान से नहीं वो मेरी तरह जीवन की आवश्यकता देखकर भी संबंध माना होगा तो किसी न किसी रूप में हम सभी भाई बहन जो यहाँ बैठे हैं ईश्वर में विश्वास करने वाले ईश्वर का आश्रय लेने वाले ईश्वर के संबंध को मानने वाले जितने भाई बहन बैठे हैं अपना अपना बिल्कुल नंगा चित्र अपने सामने रखकर देखिए कि आज भी ईश्वर विश्वास और ईश्वर संबंध की जीवन में प्रधानता है कि अभी भी नाशवान का संबंध और नाशवान में विश्वास प्रधान है कौन ज्यादा जोरदार लग रहा है देखो तो सही अगर अभी भी नाशवान का विश्वास ज्यादा जोरदार लग रहा है तो यह बड़ी भारी भूल है यह भूल जब तक हम लोग मिटाएंगे नहीं तब तक मस्तिष्क में से व्यर्थ चिंतन मिटेगा नहीं समझाने वाले ज्यादा समझा देंगे तो काम बनेगा नहीं बनेगा समझाने वालों ने अपनी तरफ से उठा नहीं रखा स्वामी जी महाराज ने 25 दिसंबर को मुक्षदा एकादशी को अगन मास में होती है निश्चय कर लिया था शरीर त्याग कर देने का तो उसके एक दिन पहले तक भी जो जो उपयोगी बातें हमारे लिए उनके ध्यान में आई वे कहते ही रहे रुके ही नहीं किसी प्रकार से। डॉक्टर लोग मना कर रहे हैं हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं महाराज जी अब बोलना बंद कर दीजिए अब बोलना बंद कर दीजिए तो कभी कभी मौज में आ जाते तो हंस देते और कहते अरे भाई कौन शरीर मांगेगा है की इसके लिए डरूँ और कहते कि अरे जाने वाला जा ही रहा है जो बन पड़े इससे काम ले लो यह रहेगा तो नहीं ये जाएगा ही अतः उपयोगी बातें कहती ही रहे अंत समय तक और जब कोई ज्यादा आग्रह करे की स्वामी जी महाराज अब आपको विश्राम लेना चाहिए अब शांत रहिए चुप रहिए तो एकदम से हृदय उनका उम्र आता है और कहते हैं कि ये जो मेरे चारों ओर मेरे संगी साथी मित्रगण खड़े हैं इनमें से एक भी मित्र मुझे पराधीन दिखाई देता है तो मैं आराम कैसे कहने वालों ने कम नहीं कहा लिखने वालों ने कम नहीं लिखा सृष्टिकर्ता विधाता ने सृष्टि बनाई तो विधान पहले बना के प्रस्तुत किया पीछे हम लोगों को सृष्टि में भेजा इंतजाम करने वालों ने सब इंतजाम किया इसलिए मैं तो इस बात में विश्वास करती हूँ कि अपनी जिम्मेदारी अपनी आँखों में बिल्कुल स्पष्ट करके देखिए तो आपकी भीतर जागृति बढ़ेगी अच्छी बातों की जानकारी कम नहीं है हम लोगों को दूसरों को सुनाना है तो बहुत सी अच्छी बातें सुना दे सकते हैं अच्छी बातों की जानकारी हम सब लोगों को है बहुत सी बातें हम लोग जानते हैं कुछ नहीं भी जानते हैं ऐसा भी है लेकिन कम से कम जितने से अपना विकास हो सकता है उतनी अच्छी बातों को तो सभी भाई बहन जानते हैं जो यहाँ बैठे हैं। संत महापुरुषों की सद्भावना की कमी नहीं है प्रभु की कृपालता की कमी नहीं है फिर भी सत्संग में आकर के बैठ कर के सुन करके सुनने का आनंद लेने के बाद भी समस्या हल नहीं होती है तो मुझे ऐसा सोचना चाहिए कि दूसरे सबने अपना अपना काम अपनी अपनी जगह पर ठीक ठीक कर दिया केवल मेरी ही कमी है मैं ही अपना दायित्व पूरा करने में पीछे हूँ इसलिए काम पूरा नहीं हुआ अगर आपको यह बात जचती हो तो मानो और मानो तो इससे चेतना आएगी जागृति आएगी मैं एक दिन बैठ के सोच रही थी तो मेरे ध्यान में आया शबरी जी के गुरु जी ने महर्षि मतंग ऋषि ने एक ही बार तो कहा कि मेरे शरीर त्यागने का समय आ गया है मैं शरीर त्याग दूंगा और शवरी आप इसी आश्रम में रहिएगा भगवान आएंगे तो यहाँ आकर आपको दर्शन देंगे एक बार का गुरु का कहा हुआ वाक्य उस भक्त महिला के जीवन का महामंत्र बन गया मैंने तो अनेकों बार सुना प्रभु तुम्हारे अपने हैं, प्रभु तुम्हारे अपने में है महाराज जी ने यहाँ तक कहा मैं मानती नहीं थी साथ से, तो यहाँ तक कहा कि लाली देखो परमात्मा तो जानते ही हैं कि तुम उनकी अपनी हो तुम भूल गई हो इसलिए लाली मेरे कहने से स्वीकार कर लो कितनी करुणा कितनी लगन है भटके हुए व्यक्ति को सही रास्ते पर लगाने की ऐसा जैसे किसी जैसे कोई आदमी किसी से निहोरा करता हो कि मेरा यह काम कर दो ऐसे निहोरा की वानी स्वामी जी महाराज हमको सुनाते थे बार बार कहते थे परमात्मा को मालूम ही है ये तो जानते ही हैं कि तुम उनकी अपनी हो उनमें विस्मृति का कोई दोष नहीं है उनको तो अच्छी तरह से मालूम है कि हम सभी उन्हीं के बच्चे हैं, हम सब उनके अपने ही हैं। मैं भूल गई और दुनिया में अनाथ बनके के दुख भरी दृष्टि से खोजती फिर रही हूँ संतों के हृदय में करुणा द्रवित होती है संतों ने कहकर सुना दिया हम लोगों को जिनके हृदय में करुणा द्रवित हुई उन्होंने अनेक ढंग से एक बात को कहकर सुनाया अब आज अपने लिए हर भाई बहन के लिए बड़ा आवश्यक प्रश्न है कि हम जानते हैं कि संसार विश्वास करने के लायक नहीं है तो उसमें से विश्वास मैंने उठाया क्यों नहीं सोचिए यह प्रश्न अपने से पूछिए हमने सुना है कि परमात्मा ही विश्वसनीय है वे ही एक हमारे विश्वास के केंद्र हैं, उन्हीं में किया हुआ विश्वास सदा सदा के लिए निकलता है वे ही सर्वज्ञ हैं, वे ही समर्थ हैं वे ही परम प्रेम के अथाह सागर हैं, उन्हीं का प्रेम रस मेरे जीवन के जन्म जन्मांतर के अभावों को मिटा सकता है सुख भोग की तृष्णा से जीवन का रस मैंने सुखा दिया नाशवान में आसक्त हो करके अपनी दुर्गति में ने कर ली आपको मालूम है यह बिल्कुल वैज्ञानिक सत्य है जिसके जिसके जीवन में परम पवित्र मधुर प्रेम रस का संचार नहीं हो जाता उसकी नीरसता का नाश नहीं होता और नीरसता का नाश नहीं होता तो व्यर्थ चिंतन नहीं मिलता है व्यर्थ चिंतन नीरसता की प्रतिक्रिया है व्य चिंतन को देख करके अपने मन को गाली देने से लाभ नहीं होता है जो अथाह सागर है उससे अपने को जोड़ने से काम बनता है अब अपने पर दायित्व तो कितना बड़ा है देखो कितने दिन हो गए कितनी बार हमने सुन लिया कितनी बार ग्रंथों में पढ़ लिया विश्वास करने के लायक केवल परमात्मा ही है अब और कितना समय लगाएंगे हम लोग इस दिशा में अब तो हमें उस अनंत परमात्मा में विश्वास कर ही लेना है कभी कभी गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी याद आ जाती है तो अपने को कहती रहती हूं मैं एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास यह संत वाणी मेरे जीवन का मंत्र कब बनेगा बड़ा गहन सत्य है यह जीवन का बड़ा ही गंभीर विषय है यह जीवन का इसको हल्के हल्के ढंग से कहते सुनते रहने से काम नहीं बनेगा अब आपकी कठिनाई पर आती हूँ मैं कोई साधक कहे कि क्या करें परमात्मा में विश्वास करना चाहते तो हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं डर लगता है क्या डर लगता है भाई कि देखने में आया नहीं समझ में आया नहीं क्या जाने है कि नहीं ऐसा संदेह किसी में हो सकता है तो सोचो भाई सत्ता में ही संदेह कर लो तो विश्वास कैसे जमेगा अरे भाई देखने की चेष्टा मत करो परमात्मा को पसंद करो मुझे यह बात बहुत अच्छी लगी थी भगवान के प्रति मैं बहुत धन्यवादित हो गई मैं कहने लगी बड़ा अच्छा किया आपने बहुत भला किया मेरा कि आप देखे हुए दृश्यों में शामिल नहीं हुए देखा हुआ दृश्य जिस प्रकार से मेरी आंखों के सामने से ओझल होता चला जा रहा है अगर परमात्मा भी इन दृश्यों में ही शामिल हो जाता तो वह भी भाग जाता तो मैं क्या करती इसलिए उनका अदृश्य होना मेरे लिए बड़ा कल्याणकारी है यह तो हुई मेरे मन की बात और सामान्य बात क्या है तो सामान्य बात यह है कि भाई समझने की कोशिश मत करो क्योंकि परमात्मा तुम्हारी बुद्धि की सीमा में समायेगा नहीं बुद्धि तो सूक्ष्म शरीर का व्यापार है तो जो नाशवान शरीर का व्यापार है उसमें वह अविनाशी अंटेगा कैसे इसलिए समझ में नहीं आता है वह समझने का विषय ही नहीं है और देखने में नहीं आता है क्योंकि इंद्रियों का विषय नहीं है वह इंद्रियों का विषय वह कैसे बन सकता है इसलिए देखने की चेष्टा मत करो समझने की चेष्टा मत करो बिना देखे बिना समझे बहुत सी बातों को जीवन में हम लोगों ने धारण किया है गलत सलत बातों को मानने से कष्ट पाते रहे हैं अब गुरु की वाणी में विश्वास करके ग्रंथों के वाक्यों में श्रद्धा करके बिना देखे बिना जाने को मान लिया जाए एक बार मान लेने का फल यह होता है कि माना हुआ जाना हुआ बन जाता है परमात्मा को मान लेने ऐसी उनमें विश्वास कर लेने से, अपने अहम रूपी अणो में ही ऐसा परिवर्तन आ जाता है कि कि आज मेरी भोग बुद्धि होने के कारण से स्थूल दृष्टि से जीवन को देखने के कारण से उस सूक्ष्म सर्वव्यापी समर्थ सर्वज्ञ का पता नहीं चल रहा है परंतु इस स्थूलता से जब हम ऊपर उठते हैं जब इस जड़ता से हम मुक्त होते हैं तो स्वयं अपने अहम में ही इतनी विलक्षणता आती है कि अत्यंत रहस्यमय जो है वह अत्यंत प्रत्यक्ष हो जाता है और उसके बाद तो फिर ऐसा लगता है कि उसके सिवाय और कुछ है ही नहीं इतना छा जाता है वह भीतर बाहर व्यक्त में अव्यक्त में सब प्रकार से ऐसा हो जाता है ऐसा हो जाता है कि कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता अनुभवी जनों ने ऐसा कहा है साधन काल में इन सब बातों का परिचय वे परम कृपालु हमारे जैसे भटकते हुए को संभालने के लिए दिला देते हैं साधन काल में वे परम कृपालु सतपथ पर चलने वाले साधकों का उत्साह बढ़ाने के लिए कि घबरा करके फिर ये यहाँ से भटक न जाए इस बात के लिए वे बड़ी सावधानी रखते हैं और जितना ही मैंने पहले उनकी आलोचना की थी उतना ही अब मैं उनकी अभ्यर्थना करती हूँ उनकी बड़ी कृपालता है वे बड़ा ध्यान रखते हैं आप सभी भाई बहनों का और गत वर्ष एक प्रसंग मुझे मिला अब आपकी आगे की सहायता के लिए सुना दे रही हूँ इतना तो आपको मालूम हो ही गया कि भाई जिसमे विश्वास नहीं करना चाहिए उसमें से विश्वास उठाना जरूरी है और जो वस्तुतः विश्वास को निभाने वाला है उसमें विश्वास करना जरूरी है इतना आपने मान लिया कि नहीं जी मान लिया अब फिर पीछे लौट के नहीं जाना अब आगे बढ़ो। अब आगे आपकी समस्या यह है कि क्या करें मानना तो चाहते हैं, माना नहीं जाता विश्वास करना पसंद तो है किया नहीं जाता ऐसे असमर्थ साधकों के लिए श्री स्वामी जी महाराज ने सलाह दी ये कहा कि परमात्मा में विश्वास करना और उनमें विश्वास करने को आवश्यक मानना ये दोनों ही समान फल देने वाले हैं डरो मत तुम विश्वास मांगो तुम्हें मिलेगा और तुम्हारा काम बन जाएगा अगर तुमसे संसार के संबंध का त्याग करते नहीं बनता है दृश्य जगत का आकर्षण बारंबार तुम्हें खींचता है तो सोचो भाई त्याग करना आवश्यक मांगते हो तो समर्थ स्वामी से सामर्थ्य मांग मिल जाएगी अपनी स्वीकृति बहुत काम देती है आप अपने द्वारा स्वीकार कर रहे हैं कि भगवान में विश्वास करने की जरूरत है ऐसे आपके द्वारा जो स्वीकार किया हुआ है वह विफल नहीं जाएगा उसका जादू काम करेगा अपनी द्वारा जिस बात को मनुष्य स्वीकार कर लेता है वह तो स्वीकृति मिटती नहीं है उसका प्रभाव होता है इसलिए आपकी सेवा में पत्र पुष्प अर्पण करने के लिए बैठी हूँ आपका कल्याण हो इसी में मेरा कल्याण है इस दृष्टि से मैं कह रही हूं आपसे आपसे कहलवा लिया मैंने कि नाशवान में से विश्वास उठाना जरूरी है नाशवान की सेवा करना ठीक है लेकिन उसको जीवन का आधार नहीं बनाना है परमात्मा को जीवन का आधार बनाना जरूरी है उसमें विश्वास करना आवश्यक है ऐसा आप अपने भीतर से अनुभव करिए 24 घंटे में से दो चार पाँच दस बार भी याद आता रहे कि क्या बताएं? आवश्यक बात तो यही है सच्ची बात तो यही है अभी तक हम कर न सके न कर सकने की एक पीड़ा जी में उठेगी तो सफलता मिल जाएगी और भी इससे भी नीचे दर्जे पर उतर आओ और छोटे क्लास के विद्यार्थी बन जाओ क्या हुआ ऊंचे क्लास में नहीं पहुंच सके तो कोई चिंता नहीं मान लो भीतर में दुविधा रहती है और बार बार खिंचाओ संसार की ओर होता है तो अकेले में बैठ करके फिर परमात्मा के सामने रो क्या करूँ महाराज मैं चाहती हूं विश्वास करना मेरे से हो नहीं सका हे कृपालु अब आप अपनी कृपा से ही अपना विश्वास मुझे दे दें। दे दें। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे कैसे उन्होंने विभिन्न विरोधी विश्वासों को तोड़ दिया कैसे कैसे सजाया हुआ खेल सब बिगाड़ दिया और कैसे कैसे उन्होंने अपना विश्वास दिलाकर आपको निश्चिंत और निर्भय कर दिया यह सब होता है मेरी प्रार्थना केवल इतनी ही है कि प्रतिदिन जो भी अपने को जहाँ से मिल जाए ग्रहण करने के लायक उसे हम ग्रहण करें छोटा से छोटा कदम उठाए जरूर जैसे हम बैठे थे वैसे ही न उठें। अहम में परिवर्तन होता है तत्काल होता है सुनते सुनते ही जीवन बदलता है पढ़ते पढ़ते ही बड़ा भारी परिवर्तन आ जाता है महापुरुषों के जीवन में ऐसा हुआ है हम सभी भाई बहनों को वह अभीष्ट है इसलिए अपने को तैयार करके सुनने बैठें, और बोलना सुनना खत्म हो तो किसी न किसी प्रकार के फैसला में जीवन में अधिक उजाला लेकर अधिक प्रकाश लेकर इस भवन ऐसी बाहर निकले ऐसा हो सकता है अब शांत हो जाए कोई कुछ नहीं चाहिए तो प्रार्थना कर अच्छी बात है उनके भीतर यह शंका उठी है स्वामी महाराज से जैसा मैंने सुना है समाधान देने की कोशिश कर रही हूँ प्रार्थना उसको नहीं करते हैं जो कुछ चाह की पूर्ति करने के लिए की जाए वह प्रार्थना नहीं है प्रार्थना का अर्थ है जीवन की आवश्यकता अनुभव करना मुझे सत्य चाहिए मुझे अविनाशी जीवन चाहिए मुझे नित्य योग चाहिए मुझे प्रभु प्रेम चाहिए जो सत्य है जो नित्य विद्यमान है उससे अभिन्न होने की आवश्यकता जब जगती है उसका नाम है प्रार्थना और वह अनिवार्य है वह प्रार्थना तभी आरंभ होती है जब भगवान से कुछ और नहीं मांगा जाता धन चाहिए कि स्वास्थ्य चाहिए कि वस्तु चाहिए कि मकान चाहिए कि सुख भोग चाहिए कि लंबी जिंदगी चाहिए ये सब जो लोग चाहते हैं उसके लिए भगवान से जो कुछ कहा जाता है उसका नाम प्रार्थना नहीं है इस बात को स्पष्ट करने के लिए स्वामी जी महाराज ने प्रार्थना शब्द के दो अर्थ बना दिए एक कहा वैधानिक प्रार्थना और एक को कहा अवैधानिक प्रार्थना ये महाराज जी की अपनी शब्दावली है वैधानिक प्रार्थना उसको कहते हैं कि जो अवश्य पूरी होती है जीवन की मांग पूरी होती है शक्ति की जिज्ञासा पूरी होती है प्रेम की अभिलाषा पूरी होती है तो इनकी जो आवश्यकता अनुभव करता है आदमी उनका नाम है वैधानिक प्रार्थना और सांसारिक बातों के लिए जो प्रार्थना की जाती है उसका नाम है अवैधानिक प्रार्थना अवैधानिक प्रार्थना पूरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है और पूरी हो भी जाए तो फिर सब कुछ मिट सकता है इसलिए मानव के जीवन में अवैधानिक प्रार्थना का स्थान नहीं है एक प्रश्न आया है विधान के आधार पर विधायक की सत्ता और विधायक के नाते विधान की सत्ता मानना इनमें से हमारे लिए कौन अधिक हितकर है इसका तो सहज उत्तर है जो तुम्हें पसंद आए सो तुम्हे हितकर है एक ईश्वर विश्वासी विधायक की सत्ता को स्वीकार करता है और वह विधान को मान लेता है यह परमेश्वर की आज्ञा है क्या आज्ञा है कि तुम अपनी रक्षा चाहते हो तो किसी को हानि मत पहुँचाना विधायक को मान लिया विधान को मान लिया और एक विचारक है जो खोज के आधार पर चलना चाहता है तो वह देखता है कि संसार में इतना जबरदस्त विधान चल रहा है तो विधान को देख करके विधायक को मान लेता है एक साइंटिस्ट का उदाहरण मैं आप लोगों को सुनाया करती हूँ चार छह वर्ष पहले की बात है बातचीत हो रही थी मेरी एक साइंस के लेक्चरर सहित तो उन्होंने अपने मित्र की कथा सुनाई थी वे एस्ट्रोनॉमी में रिसर्च कर रहे थे देखा उन्होंने शून्य आकाश में ग्रह नक्षत्र तारे अपनी अपनी धुरी पर चलते ही जाते हैं चलते ही जाते हैं शून्य आकाश उसमें इतना असंख्य असंख्य यात्री और फिर भी कहीं पर एक्सीडेंट नहीं हो रहा है तो कौन संभाल रहा है उनको कौन चला रहा है किसके विधान पर चल रहे हैं ये किसकी आज्ञा पर चल रहे हैं ट्रैफिक कंट्रोलर तो कोई दिखाई ही नहीं देता उसने अपने रिसर्च के विषय को छोड़ दिया एकांत में जाकर के बैठ गया कहने लगा कि अब ग्रह नक्षत्रों की गति विधि कौन नापता रहे चलो उस कंट्रोलर से मिल लू सब समाचार मालूम हो जाएगा यह अभी इसी अभिनव युग की बात है और मेरा विश्वास है कि उस भाई को कंट्रोलर मिल गए होंगे अवश्य जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठेगा उससे परमात्मा को मिलने में क्या देर लगेगी अब देखिए उस भाई ने क्या किया विधायक की सत्ता नहीं स्वीकार की थी उसने विधान देखा ऐसा कैसे हो रहा है कौन संभाल रहा है किसके संकेत पर इतने ग्रह नक्षत्र अबाध गति से असंख्य असंख्य वर्षों तक युगों युगों तक चलते रहते हैं चलते रहते हैं फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड के लिए भी कभी उनकी गति विधि में अंतर नहीं आता धीमापन या तेजी नहीं आती असंख्य असंख्य वर्ष बीत गए अपनी अपनी धूरी पर ये ग्रह नक्षत्र चल ही रहे हैं कभी कोई फर्क नहीं हुआ अतः कोई कंट्रोलर होगा जरूर दिखाई नहीं देता है भले ही परंतु उसे मिलना आवश्यक है ऐसा सोच ग्रह नक्षत्र की गति गतिविधि में एक निश्चित विधान देखकर उस वैज्ञानिक ने विधायक को मान लिया और काम बन गया तो विधायक को मानकर उनका विधान मान लीजिए विधान का अनुसरण के लिए अथवा विधान को देखकर विधायक को मान, मान लीजिए ये दोनों ही बातें मानव जीवन के लिए हितकर हैं। अहितकर इसमें से कोई नहीं है जिसको जो रुचे पसंद कर ले विधायक में सहज से विश्वास होता हो तो विधायक की सत्ता स्वीकार करके विधान मान लीजिए और विधायक को मानने की इच्छा न होती हो तो विधान को देख कर विधायक को स्वीकार कर लीजिए इससे भी आपका विकास हो जाएगा कोई घाटा नहीं लगेगा बड़ी सुंदर बात है मंगलकारी प्रभु का बड़ा ही मंगलमय विधान है हर प्रकार के साधकों के लिए उन्होंने मार्ग बनाए है चाहे वैसे भी हो अपने विचार का अनुसरण करो सफलता मिलेगी अवश्य अब हम लोग शांत हो जाए